بها फाहत के साथ मुफरत कलाम और मुतकल मुतिक होते फात के साथ मुफरद कलाम और मुत मुतसिब होता है फिर बलागत के अंदर भी पड़ चुके हो ये तारीफ फसाहत मुक्त होती है किन किन के फसाहत के साथ कौन कौन मुतसिब होता है मुफरत कलाम और मुतकलम और बलागत के साथ सिर्फ दो मुतब होते हैं कलाम और मुतक्लिम मुफरद यानी कदीमा मुखसिफ आगे उसकी भी तारीफ की है वल बलागतु यूसुफ बिहल अखीरानी का और बलागत के साथ सिर्फ अखिर के दो मुतफिफ होते हैं बलागत के साथ सिर्फ अखिर के दो मुतिक होते हैं और वो है कलीम और कलाम क्या है और कलाम और कलीम तो ये हो गया अच्छा वाली त और की खबर देता है इबानत यानी बयान और खबर देता है दोनों के एक ही माना है जाहिर उसके अंदर दुरुस्त बलाकों में आया था जब बच्चा साफ बात करने लगे तो उस वक्त क्या बोला जाता है किदाबाना क्या क्या बोला था बच्चा अपनी गुफ्तों में हो गया साफ सुथरा हो गया ये कब तो बोला जाता है जब उसका कलाम कलाफ और जाहिर हो जाए एक बात आई है एक बात आई है कि अनिलती तो वानतनी बयान और दूर की खबर देता है ये नहीं कहा कि इसके लोग बयान और दूर के ऐसा क्यों और ऐसा ही कहा से लघवी माना हकीकी माना तो बयान और ूर के नहीं है लेकिन फसा फसाहत के जो माना आते हैं उनसे ूर का पता चलता है का पता चलता है जैसे फसाहत के एक माना आते हैं जबान का जारी होना जबान का जारी होना जब जबान जारी होती है तो उसका अल्फाज का ूर होता है जारी होती है तो उससे अल्फाज का जबूर होता है और दिल की बात सामने आ जाती है अंदर की बात बाहर आ जाती है, उसका हो जाता है। इसी तरह एक माना आते हैं फसाहत के सुबह की रोशनी कि जब रोशनी होती है सुबह में तो उस वक्त में सारी चीजों का ूर हो जाता है सारी चीजें साहिर हो जाती है जिसके माना के अंदर ूर का माना है फसाहत के मुख्तलि उस मुख्तलिफ मानी से पता सकता है इसलिए यहाँ पर इन्हों ने यह बात कही और के इसके कहा माना, माना और के हैं एक माना है झाग का चला जाना झाक का चले जाना हट जाना निकल जाना मिसाल के तो पर दूर है दूर के ऊपर मलाई है मला हटा तो देते तो उसका अंदर क्या है। इसके अलावा और कोई चीज हो पानी है तो पानी के ऊपर झाग झाग से होते हैं। तब तो क्या पता नहीं ये चीज जाहिर हो जाती है तो, तो देखो फसाहत के जो मायना है उन मानी से का पता चलता है इसलिए मुसन्फ ने यह कहा तुम भी अरे आगे बड़ी बात में यह सब सबसे नहीं आएगी ये बड़े आदमी तसाहत के साथ मुफरत मुक्त होता है मेरे साल ख्याल ही कह रहा है और साथ के साथ नफरत मुस्तिफ होता है अब वही उसी की मिसालें जैसे बोला जाता है पसीच। पसीच है।, है है, है ये क्या बन रहा है इसकी सिफत बन रही मुस्तिफ हो रहा है ये इसकी सिफत बन रहा है फसी कलीमा फसी है इसी तरह है, इसके साथ, साथ, के फरत मुस्तफ़िफ़ होता है कलाम और कलाम मुस्तिफ होता है जैसे मिसाल के तौर पर आरत बोलते हैं कलाम कलामी कलामी मिसाल के तौर पर कहते क्या कलामी देखो फसी यहाँ पर इसकी शिक्ष बन रहा है वह फीरतुलफ़ी और फसीरतफ़ी फसीदा फती है यहाँ पर भी फसियात क्या बन रहा है इसकी सिफत बन रहा है तो ये फसाहत मुफरत कलाम और मतकल्म। मतकल्म भी तीनों की बनकर आता है अब देखो यहाँ एक बात किला मैंने तलखशल के अंदर बतलाया था की मुसनफ किसी की बात को जिक्र कर किला से उसके बाद में फिर वकी ही नजर पे ये बड़े मुसनफ़ साहब तलखशल के मुसन मोहम्मद अब्दुल रहमान अब्दुलरहमान अलफी उनका भी अंदाज है और जो शारे हैं जानी रहमतुल्लाह तस्तल ये भी अपनी इबादतों के अंदर इस तरह से फाइल करते हैं किला कहेंगे किसी का कॉल काकल करेंगे उसके बाद में फिर उस पर नजर क़ायम करेंगे ऐसा करेंगे जवाब देंगे इस तरह से है। नकून बैतु मिलती मुशतम अला स्नादिन मंदिर यहाँ से एक बात की जिक्र फरमा रहे हैं गुलाम, गुलाम दे का गुलाम क्या है गुबरत है कलाम कलाम तुम्हारा तम कलाम पूरी बात समझ में आ जाती हो फायदा हासिल होता है। क्या होगा बताओ मुफरद होगा या कलाम होगा तो देखो ना तो ये मुफरद हुआ ना कलाम हुआ यानी कलाम शाम भी नहीं हुआ फिर क्या है मुरकब तम है तो मरकब नाफि ना। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये बात कही अल-फसाहत फसाहत के के और अल-कलाम कलाम कि कि के के होते हैं। हैं अब इस पर ये बात ये बात बात कर रहे कहा गया है है मुराद से वो है जो कलीम न हो ताकि मरकब इतनादी और गैर गी दोनों को शामिल हो जाए असल में यहाँ से एक बात का जवाब दे रहे हैं जो मैंने भी जिक्र किया मरकब नाफ़िस जो है वो ना तो मुफरत और ना ही कलाम तो फिर ये कहाँ जाएगा इसमें शामिल होगा कहते हैं मुस्तान कलाम लेकर आए तो कलाम से मुरादे तो कलीमा ना मुफरत ना और मुरकब नाफिस जो होता है वो भी कलीमा नहीं होता बल्कि वो अंदर दो कलीमा होते हैं और वो जुड़गा बनता है जुमला होता है चाहे नाफिस सही लेकिन होता है कि वो मुरदा हो तो क्योंकि वो कलीमा नहीं है तो इसलिए कलाम के अंदर दाखिल हो जाएगा अरेप का गुलाम उ है नी तो कहते हैं कि यहाँ पर कलाम का लफ्ज लेकर आए हैं मुसलिफ और तो कलाम से मुराद वो है तो कलीमा ना हो कलाम से मुराद क्या है तो कलीमा ना हो और गुलाम मुजहीदीन कलीमा नहीं है तो क्या हुआ कलाम के अंदर दाखिल हो गया इसी फरमाते हैं कहा गया है कि मुराद कलाम से वो है जो कलीमा ना हो ताकि मरकब इसमी गैर मुश्तमिले ही लेके कभी शेर कसीदे का कोई शेर ऐसा होता है कि मुश्तमिलश्तमिल नहीं होता कि जिस पर सकूत सही होती बावजूद के साथ मुस्तम होता है ये कहना चाहते से, कि अपनी इस पर ये दलील पेश कर रहे हैं देखो, हमने एक आग, एक ये कहा कि कलाम तो क्या है जो कलीमा और गैर मुरतबीदे होता है जैसे कलाम वगैरह है तो ये क्या है कलीमा नहीं होते तो कलाम के अंदर शामिल हो जाएंगे हम ये बात क्यों कह रहे हैं इसलिए देखो बहुत से पसीदा होता है पसीदे का एक शहर होता है टुकड़ा होता है और वो ऐसा होता है कि जिसके अंदर पूरी बात समझ में नहीं आती है इसको सुबू सही नहीं होता लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है कि ये फसीह है इसका तो तो मतलब ये हुआ कि जो नापे से है वो भी फसी होता है इसलिए इसको कलाम कल शामिल कर लेंगे और फसाद के साथ मुस्तफ होगा फसाद्ररूज नहीं होगा ठीक है पैन न हो इसलिए कि कभी फसीदे का कोई शह है वो कि पर मुस्तमिल नहीं होता कि जिस पर हो बावजूद के साथ होता है वो नजर मुखिर अब यहाँ से एक नज़र कायम करते हैं इस बात पर करते हैं हैं कहते इसमें एक नजर है एक ऐतराज और ऐतराज इस हो जाते हैं आपने कहा है कि मुरकब नाकिस वो कलाम ज़ंदर दाखिल हो जाएगा आपने मरकब नाकिस को तो कलाम में दाखिल माना है और अहल अरब इस बात को बोलते तो उस वक्त में ये बात कहना सही होता हालांकि अहल अरब से ये बात नहीं सुनी गई है कलीमतनफसीकलामसी और ये तो है लेकिन मरकब नाफिस के बारे में कोई बात आराम से नहीं है गई की वो मरकब नाफिस को भी तस्तीफ़ कहते होती ही नजर इसके अंदर नजर है ऐतराज है और ऐतराज यह है कि इन नमासीगा इसलिए कि ये तो बस सही होती ये क्या अरे कब से ये सही होती गती। गती। कलाम।, कलाम को मुरकब नाकिस को तो कलाम में दाखिल करार देना ये तो सही होता अगर वो इतलाफ कर असल अरे असलब एहलाफ़ करते अहला बोलते अलामी हादिर मुरकबी इस जैसे मरकब कर के वो कलाम फसी है अरे मरकब नाकिस को तो क्या कहते फतिहाँ मरकब नाकिस भी क्या है कलाम फ़तीह है और यह बात उनसे मजबूत नहीं।, नहीं है जब उनसे मजबूत तो हुआ मरकब नाफिस को जो आपने कलाम के अंदर दाखिल किया है आपको कलाम में दाखिल करना भी नहीं है अरे कुछ पल्ले भी पड़ गई है ना कोई शोरा कोई जागर वो बिलफसातूसून फसाहत अब इसके दो जवाब ये हैं एक जवाब तो वो हैं। से है और दूसरा जवाब अला अनह पहला जवाब पहला ये है तो तो मरकब को इसका मरकब नाफ़िर फसाहत के साथ मुस्तिब करना ये हो सकता है कि इसके जो मुफरत अल्फाज तो मुफरत अल्फाज की फसात के एतबार से होता हो जयदिन जयदिन गुलाम की क़लिमा तो ये फसी है जईद की क़लिमा है और फसी है तो मुफरत होने के एतबार से और मुफरत की तरफ नजर करते हुए ये कहा जाए कि यह फसी है तरह तो हो सकता है फिर इसको इस सूरत में क्या करेंगे मुफरत में शामिल कर देंगे मुफरत के अतबार से मुफरत की वजह से ऐसा हो रहा है कि और इसका होना फसाहत के साथ मुमकिन है कि मुफरत के फसाहत के हो तो वो एक जवाब भी लगा और एक हक बर जवाब क्या है पक्का तो वाला वो वा आगार है الا الحق अला फिर उन फिल्म क्या होते हैं कि अला हप्ता ये होता है तीन नंबर आशी के अंदर तो दिख मैं दिखला देता हूँ देखो मुफ्त महजूब है ना क्या अहकी महजूब मानना पड़ता है अलाप्पा दाखिलमर तहकीी बात यह है तहकी इस बात पर है कि हक ये है कि वो मुफरत में दाखिल है मुसन्फ़ के भाई ये कलाम के अंदर दाखिल नहीं है बल्कि यह मुफरद के अंदर दाखिल है अच्छा ये मुफरत में दाखिल है ज़रा उसकी दलील समझाओ उसकी दलील ये समझा रहे हैं देखो मुफरत तीन चीजों के मुकाबले में आता है मुफरत तीन चीजों के मुकाबले में आता है ये मुफरत है यानी मरकब नहीं है ये मुफरद है यानी मरकब नहीं है ठीक है नफरत है तनहा है वादि है ये मुफरत है यानी तस्मिया और जमा नहीं ठीक है तीसरे ये मुफरत है यानी कलाम किस चाह मुकाबले में आया ये मुफरद है यानी पहला बोला था ना ये मुफरद है यानी मुकब नहीं है ये मुफरद है यानि, है यानि और जमा नहीं ये है ये मुफरद यानि कलाब नहीं है और देखो तो यहाँ जो आया है मसरद वो किसके मुकाबले में आया है कलाब के मुकाबले में आया है अलफ़ात यूसफु बहुफरद वल्कलाब तो यहाँ पर जो मुकाबला हो रहा है किससे हो रहा है कलाम से, ठीक है तो यहाँ पर मुकाबला जो यह तो यह कलाम से हो रहा है इसलिए ये कहेंगे कि ये कलाम में तो हो नहीं सकता तो ये मुफरत के अंदर दाखिल होगा तो कि इबारत दे वो पहले फिर तो उसके साथ मिलाना हक तहकी है तहकी इस पर है कि हक बात यह है कि वो मुफरत के अंदर दाखिल है इसलिए के कि यमनऊलामा यमरक्बू इसलिए के ये बोला जाता है क्या मुफरद मफ़रत बोला जाता है उस चीज़ का जो मुरक्कब के मुकाबले में हो यानी इसलिए के मफ़रत मुरक्कब के मुकाबले में बोला जाता है वो अलामा यबिल्मन्ना वमजुमू और बोला जाता है मुसन्ना तस्निया और जमात के मुकाबले में अरे उस पर जो मुकाबले का मुकाबले में आता है तस्मे तो जमात यानि मुफरद जमात के मुकाबले में बोला जाता है वो आलाका और कलाम के मुकाबले में मुफरद को बोला जाता है अब यह फरमा रहे हैं की वह कलामी आना माली दबी कलामी और इसका मुकाबला कलाम के साथ यहाँ करीना है इस बात का जरिए मान मुरा मुराद किए गए मान कौन से हैं आनी माली जबीिन यानी जो कलाम न हो और जो मरकब रा है वो कलाम नहीं है कलाम न होने का मतलब कलाम साफ वो कलाम नहीं है तो जब कलाम नहीं है तो अब ये मुफरत के मुकाबले में आया तो कलाम नहीं है तो क्या होगा नहीं नहीं मुफरत मुकाबले किसका अरे मुफरत किसके मुकाबले में है कलाम के मुकाबले में तो कलाम से मुराद है क्या कलाम ताम है मैं जिसको सुकून रही हो और इधर मरकब है नापिस कलाम तो नहीं है जब कलाम नहीं है तो क्या होगा जिसके मुकाबले कोई तो होगा मुखरज होगा तो कहते हैं कि है मुखरज में दाखिल है अरे फिर तो नहीं पड़गी किसी के आए? आए कुछ कुछ कुछ, -कुछ, -कुछ, -कुछ नासि तो है नहीं ना तो मुफरद है न कलाम है और नीम तो इन्होंने फिर इस ना... दाखिल क्या है पहले दाखिल किया उन्होंने मुफरद में अरे उन्होंने कलाम में दाखिल किया फिर उन्होंने कहा कलाम में नहीं फिर उन्होंने हकफात के अगर अब दाखिल किसने कर दिया मुफरद में इसलिए कि यहाँ पर इबारत के अंदर मुफरद और कलाम दो लफ्ज आए और मुफरत जहा कलाम के मुकाबले में आए और कलाम से मुराद है कलाम तम ठीक है और ये जो है कलाम नाशिब है तो नाशिब है ये कलाम में तो दाखिल हो नहीं सकता तो कलाम तो में नहीं हो सकता तो किसम हो जाएगा अंदर तर दाखिल हो जाएगा तो ये किस्म दाखिल है में दाखिल है वलबलागतु अच्छा छूट गया वयुसमतकल वलमतकलम है इसको तो अब पीछे से वो इबादत यहाँ सारे साल सामने निकाल दिए और इसके साथ में मुस्तिब होता है किसके साथ के साथ में मुतिफ होता है कातिबल फीफन कहा जाता है कातिब फीह है और शायर फ़सी और शायर फसीह कातिब से मुराद ये लिखने वाला नहीं बल्कि नासिर मुराद है यानी नत्र कलाम करने तो शाहिर मुला नज कला करने वाले नसर कलाम नजम जित इबारत की नजर में है पुरानी करीब नजर में है और एक होता है मंजूम कलाम जो नजम के अंदाज पर होता है तो कातब कहते हैं कातिब किसको कहते हैं नसर कलाम करने वाले को नसर कलाम किसको कहते हैं जिससे वगैरह का कलाम होता है इबारत वग़ैरह होती है और नज्म कलाम वाले को क्या कहते हैं शाही कहते हैं अरे समझ तो देखो इसके अंदर मुतकल दोनों फसी हो सकते हैं मुतकलम कातिब यानी नासिर भी फसी होगा और शाही भी फसी होगा तो मुतकल दोनों फसी हो सकते हैं अरेका है और हो तो। ना शायद होगा बल ना एक एक टाइम कितना